गीता तत्व चिंतन हमी अपने मित्र हमी अपने शत्रु 268 हम अपने मित्र कब मन की मित्रता का अर्थ यह है कि जीवन के द्वंद्वों में भी वह अविचलित बना रहता है यदि मन हमारा मित्र हो तो भयानक प्रतिकूलता भी हमें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती पर यदि मन तांबे में न होने के कारण हमारा शत्रु है तो तनिक सी भी प्रतिकूलता हमें विचलित कर दुखी और अशांत बना देती है यहाँ पर तीन द्वंद्वों का उल्लेख किया गया है सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान सुख दुख का द्वंद्व अन्य दोनों द्वंद्वों में भी समान रूप से निहित है पर एक सूक्ष्म अंतर है सर्दी गर्मी से होने वाले सुख दुख विशेषकर देह के स्तर पर होते हैं जबकि मान अपमान से उपजे सुख दुख मन को व्यापते हैं सर्दी गर्मी की चोट पहले शरीर पर होती है जबकि मान अपमान की चोट मन पर दोनों ही द्वंद्वों में सुख दुख का अनुभव मानसिक धरातल पर जाकर ही होता है इसलिए जो जीतात्मा है जिसने अपने देह मन इंद्री आदि को जीत लिया है उसका मन ऐसे द्वंद्वों में भी शांत बना रहता है क्योंकि वह उन द्वंदों को आने जाने वाला मानता है और ऐसा मानकर वह अपने आत्म स्वरूप में परमात्मा में निश्चल होकर स्थित रहता है यही परमात्मा का अच्छी तरह प्राप्त होना है परमात्मा हमारे भीतर सदैव आत्मा के रूप में विराजित है पर हमें सब समय इस तथ्य की स्मृति नहीं रहती पर जिस समय कर्मयोग के सहारे मन का कलमस धूल जाता है और आत्मा पर पड़ा आवरण हटने लगता है तब हमारे मन में अंतस्थ परमात्मा की स्मृति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है और जब वह आवरण पूरी तरह दूर हो जाता है तब यह स्मृति हर समय बनी रहती है इसी को परमात्मा का समाहित होना कहते हैं परमात्मा और आत्मा दो भिन्न तत्व नहीं हैं, दोनों एक ही हैं एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि परमात्मा बिंब है और अंतकरण में पड़ने वाला उसका प्रतिबिंब आत्मा है मन यदि चंचल है तो प्रतिबिंब भी हिलता डुलता रूप बदलता दिखाई देता है तब बिंब और प्रतिबिंब में कोई समानता नहीं मालूम पड़ती पर जब मन निश्चल हो जाता है तब प्रतिबिंब भी मानो अपने बिंब से एक रूप हो जाता है वह अनंत परमात्मा व्यक्ति के अंतकरण से मानो घिर उससे उपहित होकर आत्मा या जीवात्मा कहलाता है अंतकरण की उपाधि दूर होने पर जीवात्मा रूप प्रतिबिंब परमात्मा रूप बिंब से तादात्म्य का अनुभव करता है इसी को परमात्मा का समाहित होना कहते हैं जिसके लिए परमात्मा समाहित है उसे गीता योगी कहकर पुकारती है आगे के श्लोक में ऐसे योगी के लक्षण बतलाए जा रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेंद्रिय युक्त योगी समलोष्टास्म कांचन है ज्ञान विज्ञान के तृप्त अंतकरण वाला विकार रहित इंद्रियों को अच्छी तरह से जीत लेने वाला और इसके फल रूप मिट्टी पत्थर तथा सुवर्ण को समान दृष्टि से देखने वाला योगी युक्त सिद्धावस्था को पहुंचा हुआ कहा जाता है यहाँ पर युक्त शब्द का प्रयोग योगारूढ़ के अर्थ में किया गया है इसी अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोकों में यह योगारूढ़ शब्द आया है हमने अपने पिछले गीता प्रवचन में इसकी विस्तार से व्याख्या की है यहाँ पर योगी के लक्षण बतलाते हुए वस्तुतः योगारूढ़ स्थिति का ही आख्यान किया जा रहा है